अस्वरूप विदो बला ब्रह्म माम परम प्रापु संगात सत सहसों हजारों लाखों गोपिया और लाखों ऐसे प्राणी हुए हैं जिन्होंने और कोई साधन नहीं किया था तेनाधीत श्रुति गणा नोपासित महत्तम न उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और न महापुरुषों महा की उपासना की न व्रत किया न तप किया केवल सत्संग से मुझे मिले उनके मन में तो ये कामना थी कि ये बड़े प्यारे हैं बड़े सुंदर हैं रमन हैं यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं मालूम था कि हमारे असली पति यही हैं रमणम जारम वो तो समझती थी कि हमारा विवाह तो हुआ है दूसरों से और हम भगवान को अपना पति मानती हैं तो ये असली पति नहीं हुए असल में असली पति तो सबके भगवान हैं, जैसे सब वेद मंत्रों के प्रतिपाद्य भगवान हैं, परंतु वो इंद्र वरुण मित्र आदि का नाम लेते हैं वो नाम दूसरे का लेते हैं, लेकिन प्रेम तो उनका भगवान से ही है सो उन्होंने ये बताया कि जैसे कोई नदी जो है वो बहती बहती समुद्र में जाती है और जैसे महात्मा लोग समाधि लगाते हैं तो उनकी सारी वृत्तियाँ जाके समाधि में स्थिर हो जाते हैं इसी प्रकार गोपियां जो हैं, उन्हों उनकी जो मनोवृत्ति है वो सारी की सारी मेरे साथ आकर जुड़ गई। ता ना विदन मई अनुसंग बद्ध धिया स्वत्मान मदस तथेदम यथा समाधो मुनो तो ये नद्य प्रविष्टा नाम रूप है जैसे नारायण जब गोपियों ने मेरा स्मरण किया चिंतन किया तो क्या हुआ बोले ऐसी उनकी बुद्धि मुझ में लग गई ऐसा मन लग गया कि उनको यह क्या है और वह क्या है और मैं क्या हूँ ये सब भूल गया जैसे नदी समुद्र में मिल गई हो और जैसे महात्मा समाधि में स्थित हो गया हो ऐसा केवल प्रेम के कारण ही गोपियों का मन मुझ में लग गया और ए, ए, उनको तो ए, सारी की सारी रात जो है आधे क्षण के समान बीत गई क्षणार्धवत्ता पुनरंगता हीना मया कल बभु बु वो तो कल्प के समान उनके मेरे बिना उनको एक रात कल्प के समान लगती थी और मेरे साथ अधिक क्षण के समय समान लगती थी असल में मन को भगवान में लगाना ही तो है ना तो जैसे तत्व ज्ञान में अविद्या महावाक के जन्य अखंड ब्रह्मात्म की आवश्यकता होती है वैसे ही भक्ति में जो है वो केवल प्रीति विशिष्ट भगवदाकार आकार वृत्ति की आवश्यकता होती है तत्वज्ञान की ब्रह्मात्मय के बोध की आवश्यकता नहीं होती है और वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो उद्धव जी शास्त्र में तो बहुत क्या करना क्या नहीं करना इसका उपदेश है लेकिन तुम एक मेरी बात ध्यान में ले लो तस्मात्सृज्य चोदना प्रतिचोदना प्रवृत्च निवृतंचोतव्यम श्रुतमे चमेकमेव शरण याहि सर्वदेना या सर्वात्म भाव मैयाकुतो भय ने कहा उद्धव जी क्या करने के लिए कहा है और क्या नहीं करने के लिए कहा है इसको छोड़ दो कौन सी प्रवृत्ति है और कौन सी निवृत्ति है क्या इसको भी छोड़ दो जो कुछ हब तक सुना है उसको भी छोड़ दो और आगे जो सुनना है उसको भी छोड़ दो स्रोतव्यम श्रोत में बचा तुम एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ और मैं क्या हूं? मैं तो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही हूँ ऐसो जब मेरी शरण में आ जाओगे मुझसे एक हो जाओगे और मुझसे मिल करके तुम बिल्कुल निर्भय हो जाओगे इसलिए तुम धर्म कर्म के चक्कर में ज्यादा न पढ़ के मेरी शरण में आ जाओ अब ये बात जब उद्धव जी ने सुनी तब उन्होंने कहा कि हमको तो महाराज आपकी बात सुन करके बहुत शंका हो रही है आपने ही तो शास्त्र में ये बताया है कि क्या करना क्या नहीं करना और आप ही कहते हैं कि उनका ध्यान छोड़ दो और मेरा भजन करो तो ये जो विधि और निषेध है ये सारा का सारा तो आपका ही आदेश है विधिश्च प्रतिषेदश्च निगमो ही स्वर ये तो तुम्हारी आज्ञा है फिर एक बार इसको कहते हो कि छोड़ करो और एक बार कहते हो कि छोड़ो तो तुम्हारी ही बातें जो हैं वो दो तरह की हो जाती हैं तो इसलिए मन में संशय होता है भगवान ने बताया कि देखो उद्धव जी बात यह है कि अपना जो स्वरूप है सबका वो तो साक्षात ब्रह्म है ये तो वास्तविक स्थिति है पर एक अनादि अनिर्वचनीय भाव रूपा अविद्या है जिसके कारण दृश्य के साथ अध्यास हो जाता है हम ऐसा मानने लगते हैं कि हम कोई कर्म करने वाले पापी पुण्य आत्मा हैं कोई भोग करने वाले सुखी दुखी हैं और कोई नरक स्वर्ग में आने जाने वाले संसारी हैं और कोई किसी दरिया के हम कतरा हैं परिच्छि है सो ये जो भ्रम हो जाता है तो इस भ्रम के होने पर हम और वेद शास्त्र ये कहता है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए और ये सोचना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए लेकिन जब अंतकरण शुद्ध हो जाने पर मेरे स्वरूप का जब बोध हो जाता है तब जीव के लिए कोई भी कर्तव्य विशेष नहीं रहता है असल में वो जो परमात्मा है वही जीवात्मा के रूप में प्रकट हुआ है और नारायण जैसे नारायण एक ही वस्तु अग्नि है और वो पहले गर्मी के रूप में होते हैं और फिर चिंगारी की तरफ प्रकट होती है जब दारू में यज्ञ के लकड़ी में जब मंथन करते हैं तो लकड़ी में समाई रहती है और जब मंथन होता है उसमें तो से चिंगारी प्रकट होती है और वही रु के साथ मिलने पर जलने लगती है और फिर उसी से ऐसी अग्नि होती है जो सबको भस्म कर सके का इसी प्रकार ये जो आत्मदेव हैं ये सर्वत्र छिपे हुए हैं ये गुरु और शिष्य के द्वारा जब मंथन होता है कि वस्तु तत्व तो क्या है तब पहले चिंगारी की तरफ प्रगट होकर के और संपूर्ण अविद्या और अविद्या के कार्य को भस्म कर देते हैं तो विद्या आत्मना विद्या आत्मा का जो ज्ञान है वो छिद माने अविद्या का उच्छेद करने वाला है इसलिए तुम ये मत सोचो की वस्तुतः क्या है कि तुम तो हमारी शरण में आ जाओ इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश किया और बताया ने कि देखो जब यही ज्ञान की आग प्रकट होती है तब द्वैत को भस्म कर देती है इसलिए पहले इस आग को प्रकट करो संतेज संजे संते तेजाश्रम सम्पद चातमान मथत तेजाश्रम एक नारायण सदगुरु की सदगुरु के उपदेशानुसार आदेशानुसार तुम भगवान की शरण रे करके और अपने ज्ञान की जो तलवार है उसको तीक्ष्ण बना लो और अज्ञान को निवृत्त करके फिर अज्ञान के अस्त्र को भी छोड़ दो ज्ञान के अस्त्र को भी छोड़ दो ज्ञान की कोई जरूरत नहीं रहेगी नारायण इसके प्रसंग में बताया कि भक्ति जो है वो संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है और संपूर्ण रागत द्वेश को नष्ट कर देती है और यहाँ तक कि जो जन्म से चांडाल हैं उनको भी पवित्र कर देती है भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपा का नपी वो चाण्डालों को भी पवित्र कर देती है धन्य है वो जिसके मुख में नारायण भगवान का नाम है उसने तो सब तपस्या कर ली सारे वेद पढ़ लिया और सारे व्रत स्नान कर लिए भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है सो इसके संबंध में एक उपाख्यान जोड़ करके भगवान ने ये बात समझाई क्योंकि कहानी के साथ जब कोई बात कही जाती है तो वो लोगों के लिए हृदयंगम हो जाती है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनकादि आप जानते ही है पांच पांच बरस की उम्र के वे हमेशा रहते हैं हजारों वर्ष बीत गया लेकिन उनकी उम्र केवल पांच ही वर्ष की है नारायण और न ना उनके पास कोई यज्ञ जाग है न कोई जोगादि है वो तो जन्म से सिद्ध हैं उनके गुरु तो कोई है ही नहीं हो नारायण ये सनकादि जो सिद्ध हैं वो जन्म से ही मुक्त होते हैं जैसे ईश्वर जन्म से ही मुक्त है जैसे हिरण गर्भ जन्म से मुक्त है जैसे विराट जन्म से मुक्त है उनको गुरु बनाने की और ज्ञान लेने की जरूरत नहीं होती ऐसे शन भी जन्म से मुक्त है तो so, एक दिन महाराज ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने एक प्रश्न किया प्रश्न क्या किया ए, कि पिताजी हम आपसे कुछ पूछने के लिए आए हैं बोले पूछो बेटा अब उस समय तो ब्रह्मा जी जो हैं वो कौन सा जीव कैसा कर्म करके आया है उसको क्या शरीर मिलना चाहिए ए, और किस जाति में जाए क्या भोग मिले कितनी आयु इसको दे इस सोच विचार में लगे हुए थे अब उन्होंने पूछ दिया कि हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो हमारा मन है चित्त है ये तो विषयों का चिंतन करते करते स्वयं भी विषय हो गया है और विषय जो है वो मन में रहते रहते मन रूप हो गए हैं तो ये मन को विषयों से विषयों से मन को अलग कैसे किया जाए विषयों को मन से कैसे अलग करे और मन से विषयों को और विषयों से मन को कैसे अलग करें? अब ब्रह्मा जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया क्यों नहीं आया क्यों नाभ्य पद कर्म भी उनकी बुद्धि तो कर्म में लगी हुई थी और ये ज्ञान संबंधी प्रश्न तो विक्षिप्त चित्त से तो वो समझ में आता नहीं है अब ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो बेटे का प्रश्न और बाप जवाब नहीं दे सके तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है तो उन्होंने अपने बाप का ध्यान किया उनके बाप कौन है कि साक्षात नारायण बोले पिताजी देखो हमारे पुत्र तो ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका उत्तर हमको आता ही नहीं अब नारायण जो है स्वयं हंस बन करके आए और हंस माने आप जानते हैं जो सूर्य के समान तो प्रकाशमान होए और नीर क्षीर विवेकी हो, और स्वच्छ उसका स्वेत का शरीर हो ए, मानस में रहता हो और नीर क्षीर का दूध और पानी का अलगाव करता हो और नारायण सूर्य के समान प्रकाशमान हो उसको हंस कहते हैं अब हंस को देखते ही ब्रह्मा और सनकादि सब अपने स्थान से उठ के उनके सामने गए स्वागत करने के लिए और नमस्कार करके स्वागत करके पूछा कि आप कौन हैं महाराज को भगवान आप कौन हैं अब हंस जी बोले कि देखो भाई ब्रह्मा और सनकादि ऋषि हो ये ब्रह्मा से लेकर के और तृण तक सबकी आत्मा एक है चैतन्य तो चे, ब्रह्म चैतन्य है इसमें आप कौन हैं ये प्रश्न तो बनता ही नहीं है कि पूछा जाए कि कौन कौन है अरे सब ब्रह्म है सीधी बात है अच्छा कहो कि हम आत्मा के बारे में नहीं पूछ रहे हैं शरीर के बारे में पूछ रहे हैं तो शरीर भी तो सबका पंचभूतो से ही बना है पंचात्मा के सुभूते सुने को भगवान प्रश्नो वाचा रंभो निरर्थक कहा जब सब घड़े मिट्टी से ही बने हुए हैं तो सब के सब मिट्टी हैं उसमें नारायण है। ये शरीर क्या है अलग अलग किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और जो तुम हो सो हम है आत्म दृष्टि से भी और देह दृष्टि से भी अब रही बात तुम्हारे प्रश्न की तो so, प्रश्न का समाधान ये है कि असल में मन और देह ये मन से ही देह बनता है और देह हो करके जो कर्म करते हैं उससे मन बनता है ये दोनों बनी बनाई चीज हैं नारायण और देह मन है मन देह है बिना मन का देह नहीं है नष्ट हो जाएगा और बिना देह का मन किसी ने देखा नहीं तो असल में मन और विषय को अलग करने का प्रयास न करके मन और विषय दोनों को अनात्म कोटि में डाल देना चाहिए मद रूपा उभयम तेजेत आत्मा जो है वो तो ब्रह्म स्वरूप है और मन शरीर दोनों जो हैं ये अनात्मा है दृश्य है तुच्छ है और अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में ही प्रतीत होते हैं इसलिए मन और चित्त दोनों जो हैं वो मिथ्या हैं और केवल आत्मा ही सत्य है तब इसका उत्तर क्या हुआ का उत्तर ये हुआ कि जो बाणी से बोला जाता है और जो शरीर से सोचा जाता है मन से सोचा जाता है जो कर्म से किया जाता है ये सब का सब जो है परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही है इसमें जो भेद बुद्धि है वही भ्रम है और वही छोड़ने की होती है आ, सो आ, इस प्रकार है बता करके मैं ये हंस भगवान ने परब्रह्म ब्रह्म तत्व का निरूपण किया ये जो पर ब्रह्म तत्व है इसमें दूसरे की कोई गंध नहीं है ना माया है ना छाया है और ना अविद्या है सो तो इसी तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए अब हंस जी तो उनको उपदेश करके चले गए और सनत, सनत कुमार आदि जो हैं वो संतुष्ट हो गए अब इधर राजा पर, ये श्री उद्धव जी महाराज ने श्री कृष्ण से कहा महाराज आप सिद्धियों का वर्णन करो क्योंकि लोक में जो है वो सिद्धियों को देख करके लोग बहुत ललच जाते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये जो सिद्धियां हैं इनमें से मुख्य तो आठ हैं वो ये हैं कि आदमी बिल्कुल अपने को अणु के समान छोटा बना ले और कहीं महिमा महतत्व के समान बड़ा बना ले और कभी हल्का हो जाए और कभी भारी हो जाए नारायण और जहाँ चाहे वहाँ पहुंच जाए और जो चीज चाहे उसको प्राप्त कर ले अनिमा महिमा गरिमा लघिमा लग, प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व ये आठ सिद्धि है और बोले की और सब दूर का सुन लेना और दूर का देख लेना और दूर की वस्तु मंगा लेना ये सब तो क्षुद्र सिद्धि है और इसके बाद भगवान ने उद्धव जी को बताया कि देखो उद्धव जी इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जहा सिद्धि है वहां समाधि तो है ही नहीं समाधि में तो चित्त का निरोध होता है और जहा सिद्धि होती है वहा विषय में महत्व बुद्धि भी है और सिद्धियों का अभिमान भी है इसलिए मनोविकारा थे ये सब के सब मनोविकार हैं सिद्धियों के चक्कर में कभी नहीं पढ़ना चाहिए ये परमार्थ नहीं है ए, कि किसी ने एक घड़ी किसी दुकान की कंपनी की बनी हुई घड़ी हो और किसी दुकान में रखी हुई और हाथ में आ गई यदि देखो तो बिल्कुल उसकी जिस कंपनी की बनी है उस पर तो छपा हुआ मिलेगा एक जंजीर आ गई आहा। कहीं से महाराज भभूत आ गई वो कहीं आग जली है उसी को तो भविष्य बभूत है और कहीं से शहद आ गई ये सब क्या है नारायण ये सब जो है ये तो यदि कीमत उनकी चुका के लेते हो तब तो ईमानदारी की है और महाराज ऐसी चोरी की मंगाई हुई नोट ले लिया और नोट अब पूछो नोट लेने वाले से कि ये नोट में जो नंबर हैं वो सरकारी कारखाने के छपे हुए सच्चे हैं कि नकली है यदि सच्चे हैं तब तो वो कहीं न कहीं से हिसाब में से आए हैं और चोरी से आए हैं उठा के आए हैं और यदि उनके नंबर गलत हैं तो बिल्कुल वो नकली नोट हैं चलाने योग्य नहीं हैं। तो फिर ये सब जो सिद्धियां है नारा हैं नारायण ये जादू के खेल हैं और इनका ईश्वर की प्राप्ति से जोग से परमार्थ से कोई संबंध नहीं है इसलिए सिद्धियों के बारे में महत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए इसके बाद उद्धव जी ने बताया पूछा कि हमको अपनी विभूतियों का वर्णन करो क्योंकि विभूति के द्वारा आपकी आराधना होती है तो गीता में गीता के दसवें अध्याय में जैसे भगवान ने अर्जुन को विभूतियां बताई हैं वैसे ही नाम लेके उद्धव श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया कि ये प्रश्न पहले अर्जुन ने मुझसे किया था तो मैंने उसको विभूतियों का वर्णन किया लेकिन गीता में जितनी विभूतियों का वर्णन है उससे कुछ बहुत अधिक लगभग दुगुने के विभूतियों का वर्णन है और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा मनोविकारा ये वही थे यथा वाचा भी दिए थे नारायण ये बाणी से वर्णन करने के लिए तो हैं लेकिन असल में ये सब मन के विकार हैं इनको कभी सच्ची समझ के इनमें फंसना नहीं चाहिए बाचन जच्छ, जच्छ तुम अपनी बाणी को वश में करो यदि कोई विभूति मिल भी जाए कोई सिद्धि भी मिल भी जाए तो लोगों में उसको जाहिर मत करो और मन को उसकी तरफ मत जाने दो और आत्मानम आत्मना जच्छ अपने आप को अपने आप में स्थिर कर लो न भूय कल्प से ध्वनि फिर तुमको संसार में फंसने की कोई जरूरत नहीं रहेगी तो इस प्रकार उपासना विभूतियों की नहीं होती नारायण उपासना तो जिसकी विभूति है उसकी होती है और नारायण सिद्धियां जो हैं ये तो केवल लोक व्यवहार में अपना यश प्रकट करने के लिए होते हैं इनका भी परमार्थ से कोई संबंध नहीं है तो साधक को कैसे रहना चाहिए का उसको महाराज ब्राह्मण को तो अध्ययन करना चाहिए यज्ञ करना चाहिए दान करना चाहिए ये अपने लिए धर्म है उसका ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए नारायण और पढ़ाना चाहिए अध्ययन कराना चाहिए यज्ञ कराना चाहिए और दान लेना भी चाहिए बोले कि इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है का अध्ययन और अध्यापन तो श्रेष्ठ वृत्ति है और यज्ञ कराना जो है वो दो नंबर की है वो और नारायण दान लेना जो है वो निकृष्ट वृत्ति है इसलिए ब्राह्मण यदि दान न ले और नारायण अध्ययन अध्यापन में लगा रहे तो उसको जो वस्तु बड़े बड़े ज्ञानियों को प्राप्त होती है वो अंतकरण की शुद्धि उसको प्राप्त हो जाएगी और क्षत्रिय को रक्षा करना चाहिए और आ, उसको भी नारायण अध्ययन यज्ञ दान करना चाहिए परंतु उसको दान लेना नहीं चाहिए बिल्कुल आ, क्योंकि ये गणान्य जो है आ, लोगों के घर से जो अनाज आता है आ, या वस्तु आती है उसको ब्राह्मण तो पचा सकते हैं लेकिन क्षत्रिय वैश्य आदि जो हैं वो दान लेकर के पचा नहीं सकते हैं और चंदा लेने वाले लोग तो महाराज अपने काम में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ले ही लेते हैं आ, वो अनजान में भी महाराज अपने किराए के लिए ले लेंगे भोजन के लिए ले लेंगे ये गणान्य जो है वो गणकान्न के बराबर है जैसे विष्या का जैसे बेस्या का अन्न शुद्ध होता है वैसे गणान भी बिल्कुल अशुद्ध होता है और वैश्य को दूसरों को सब वस्तु मिले जो जो जिसकी आवश्यकता हुए उसकी पूर्ति करना ये वैश्य का मुख्य काम है और अध्ययन यज्ञ और दान तो है ही है और उसको यज्ञ कराना भी नहीं चाहिए करना चाहिए नारायण और उसको दान लेना भी नहीं चाहिए देना चाहिए नारायण इसी प्रकार शूद्र का भी अपना काम है और ब्रह्मचारी को गुरु के पास रह करके सेवा करनी चाहिए और संयम सीखना चाहिए कि किस प्रकार बिना गुरु के पास रहे मनुष्य को अपने दोषों का पता नहीं चलता है जब कोई बताने वाला होगा कि तुम्हारे बैठने में ये दोष है पाँव पर पाँव रख के गुरु के सामने नहीं बैठना चाहिए बड़ों के सामने नहीं बैठना चाहिए नारायण उनकी पीठ नहीं करना चाहिए प्रणाम करने के बाद पीठ करके जाना नहीं चाहिए हर समय सावधानी हो पाँव छूते समय कैसे दाहिने हाथ से दाहिना और बाएं से बाया छूना चाहिए जब वो खाने को दे तो खाना चाहिए जब वो पढ़ावे तब पढ़ना चाहिए अपनी वासना को बस में करने की विद्या ब्रह्मचारी को सीखना चाहिए और निष्काम भाव से सारे वेदों का अध्ययन करना चाहिए गृहस्थ के मन में जो वासनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए एक अनुशासन का पालन करना चाहिए ये नहीं कि कोई चीज बढ़िया है इसीलिए वो ले ले अब दुनिया में जितनी लड़की बढ़िया हो उसको वही लेना चाहे नारायण ना ना बड़ा भारी अन्याय हो जाएगा बढ़िया धन है बढ़िया कपड़ा है बढ़िया मकान है बढ़िया होने से कोई भी वस्तु ग्राह्य नहीं होती है बल्कि वो नियमानुसार शासन अनुसार यदि उसके लिए योग्य हो उसका अधिकार हो तो ग्रहण करना चाहिए तो अपने को बिल्कुल संविधान के अनुसार संयम में लाने के लिए गृहस्थाश्रम होता है और त्याग का अभ्यास करने के लिए बानव प्रस्थाश्रम होता है और फिर पूर्ण त्यागमय जीवन बिताने के लिए सन्यास धर्म होता है सो नारायण इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वो अपने धर्म के संबंध में निर्णय कर ले कर्म कब तक करे का कर्म तब तक करे जब तक मन में वैराग्य न हो और भगवान की भक्ति में उनके कथा के श्रवण में वर्णन में श्रद्धा न हो ये सब जितने भी धर्म और नियम होते हैं, ये अधिकार के अनुसार होते हैं, सो तो नारायण थोड़े में इस बात को यो समझना चाहिए कि न तो कोई वस्तु दुनिया में अच्छी होती है वो तो वासना उसको अच्छी बना देती है और न तो कोई क्रिया अच्छी होती है वसना उसको अच्छी बना देती है अब उस वस्तु को और क्रिया को संवारने के लिए यदि हम धर्म के अनुसार उसको स्वीकार करते हैं तब तो ठीक है और यदि चोरी से बेईमानी से अन्याय से अनाचार से व्यविचार से उसको स्वीकार करते हैं तो वो वस्तु अनजान में ही हमको बांध लेती है और बांध लेती है तो जड़ हमको जड़ के साथ एक हो जाना पड़ता है यदि हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान के साथ एक हो जाएंगे और यदि जड़ से प्रेम करेंगे तो जड़ के साथ प्रेम करेंगे तो ख, पूरे पूरे यदि जड़ के साथ एक हो जाएंगे तब तो बेहोश रहना पड़ेगा लेकिन पूरे पूरे नहीं होते हैं इसलिए जड़ वस्तुएं जहां मिले वहां जाना पड़ता है क्रोधी को साफ होना पड़ता है महाराज और नारायण इसी प्रकार जो हिंसक हैं उनको शेर वगैरह होना पड़ता है और जो लोभी हैं उनको हीरा मोती होना पड़ता है उसका सुख तो कोई मिलेगा ही नहीं और जो अनाचारी व्यविचारी होते हैं उनको पशु जोनी में जाना पड़ता है इसलिए नारायण मनुष्य को सावधान रहना चाहिए मनुष्य के जीवन में असत्य का प्रवेश न हो और असत्य न बोले नारायण दूसरे को सतावे नहीं दूसरे का माल न ले और ब्रह्मचर्य अपने आश्रम के अनुसार जो है अपनी पत्नी के सिवाय नारायण परस्त्री का संभोग न करे और नारायण और जितनी जरूरत हो उतना ही अपने पास रखे और स्वाध्याय करे पवित्रता से रहे और संतोष अपने मन में रखे और ईश्वर का भजन करे इस कर प्रभुति दे सदा विता सरस्वती भगवती निशेषजापुर गोरू संयम सीखना चाहिए कि किस प्रकार बिना गुरु के पास रहे मनुष्य को अपने दोषों का पता नहीं चलता है जब कोई बताने वाला होगा कि तुम्हारे बैठने में यह दोष है पांव पर पांव रख के गुरु के सामने नहीं बैठना चाहिए बड़ों के सामने नहीं बैठना चाहिए नारायण उनकी ओर पीठ नहीं करना चाहिए प्रणाम करने के बाद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 न तो कोई वस्तु दुनिया में अच्छी होती है वो तो बासना उसको अच्छी बना देती है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 और स्वाध्याय करे पवित्रता से रहे और संतोष अपने मन में रखे और ईश्वर का भजन करे का इस प्रकार जो है उसको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए उद्धव जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये जन्म और मृत्यु क्या है तो असल में ये आत्मदेव जो है वो जन्म मरण से मुक्त ही हैं लेकिन ये अंतकरण के साथ एक हो जाने के कारण बासना हो गए हैं तो बासना हो जाने के कारण हुआ क्या की जैसा जैसा भोग ये चाहते हैं उस भोग भोग के योग्य इनको शरीर ग्रहण करना पड़ता है तो भाई ये शरीर मिलेगा तो हमको बड़ा भोग होगा और कर्म भी किया तो भोग मिलने के लिए क्या हुआ कि जब हम बीमार पड़े और मन जो है वो शिथिल हुआ तो जिस चीज का हम भोग चाहते हैं जैसे एक आदमी के मन में आ गई इच्छा कि हम मांस भोजन करें अब महाराज मरने के समय और तो सब छूट रहा है मांस भोजन कहाँ मिलेगा गीध होंगे तो मांस ज्यादा खा सकेंगे अब झटपट उनका मन जो है सपने की तरह उनको गीध बना देता है और गिध बन के वो मांस खाने लगते हैं और उधर क्या होता है पहला जो शरीर होता है वो छूट जाता है तो जनमत्वात्मतया पुनसहा सर्व भावे न भूरी विषय स्वीकृतं प्रहुर यथा स्वप्न मनोरथम जैसे स्वप्न आद में आदमी अपनी वासना के अनुसार वही हो जाता है जैसे मनोरथ करते हुए हो वैसे ही हो जाता है अब एक आदमी कुएं के जगत पर सोया सपना आया कि एक अप्सरा हमसे मिलने के लिए आया है सो उसको बुलाया आइए आइए आप हमारे साथ बैठिए सोइए अब उसके उसको जगह देने के लिए वो जो खिसका सो कुएं में गिर पड़ा अब ना अप्सरा है ना अप्सरा है महाराज और न तो उसका भोग है बासना जो है वो उसको कुएं में ले गई अब एक आदमी है किसी की मजदूरी करने के लिए एक घड़ा तेल जो है अपने सिर पर उठाया और चला कि हम इसके घर पहुंचा देंगे अब मन में सोचने लगा एक रुपया मिलेगा एक रूपये से हम कोई चीज खरीदेंगे फिर कमाएंगे तो मुर्गी खरीदेंगे और फिर गाय बकरी गाय खरीदेंगे घोड़ा घोड़ी खरीदेंगे और व्यापार करके हम मकान के मालिक बन जाएंगे ब्याह कर लेंगे बच्चे होंगे मन में सोचता जा रहा सो इसी बीच में उसको ख्याल आया महाराज कि अब हम बुढ़े हो गए पलंग पर बैठे हैं हमारी घरवाली वाली ने आके कहा कि भोजन तैयार है चलो और मैंने कहा हूं, किया। अब महाराज सिर पे जो घड़ा का तेल था वो गिर पड़ा और गिर पड़ा तो मालिक ने कहा ये क्या किया, किया तुमने तो हमारे तेल का नुकसान कर दिया अब वो बोला तुम्हारा तो ये घड़ा तेल गया और हमारी तुम्हारा तो मकान गया घर गई हमारी तो सारी गृहस्थी जो, जो जोड़ी हुई थी सो चली गई तो जैसे स्वप्न में और मनोराज्य में मनुष्य को नारायण नया शरीर से तादात में हो जाता है इसी प्रकार मरने के समय नारायण अपनी वासना के अनुसार किसी शरीर से एकता हो जाती है वो अपने को वही महसूस करने लगता है और उसी के अनुसार महाराज पाप ज्यादा हो तो नरक में जाकर के शुद्ध होके फिर शरीर मिलता है और पुण्य ज्यादा हो तो स्वर्ग में जाकर उसका भोग करके फिर शरीर मिलता है नारायण और नहीं तो तत्काल भी शरीर मिल जाता है या बहुत दिन बेहोश होने के होने होना रहता है तो ये असल में मृत्यु क्या है इस जीवन को सर्वथा भूल जाने का नाम मृत्यु है और दूसरे शरीर को याद रख के उसमे एक हो जाने का नाम जन्म होता है सो नारायण ये सब वासना का खेल है इसका भी परमार्थ के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है इसलिए मनुष्य को विवेक करना चाहिए विवेक माने अलग अलग ये देह क्या है दैहिक जीवन क्या है और आत्मा क्या है और आत्मिक जीवन क्या है इस प्रकार महाराज विवेक करना चाहिए बिना विवेक के बिना विवेक के मनुष्य इस शरीर से अपना उद्धार नहीं कर सकता भगवान की भक्ति और विवेक विचार या तो विवेक करो या तो भगवान पर विश्वास रख के उनकी शरण में हो जाओ और ये जो संसार में है जीवन इस जीवन में क्या होता है कि आप जरा अपनी ओर देखिए कि आपको कौन सी जगह पसंद आती है आपको कोई क्लब पसंद आता है है नारायण कि चंडू खाना पसंद आता है कि मंदिर पसंद आता है कि तीर्थ पसंद आता है जैसी पसंद होगी ना आपकी स्थान के संबंध में आ, वैसी आपकी वासना बनेगी अब आप ये विचार करो कि आप समय कैसा पसंद करते हैं प्रातः काल पसंद करते हैं कि सायंकाल कि दोपहरी नारायण आ, सो समय भी ठीक सुंदर होना चाहिए उसमें बैठ के भगवान का भजन करते हैं कि जुआ खेलते हैं ये भी देखना चाहिए और नारायण आप किन वस्तुओं का सेवन करते हैं आप किन लोगों में रहना पसंद करते हैं आपके संगी साथी कैसे हैं चोर हैं जुआरी हैं बेईमान हैं बदमाश हैं तो आप भी थोड़े दिनों के बाद वैसे हो जाएंगे बच नहीं सकते और आप मंत्र का जब करते हैं तो भूत भैरव का करते हैं कि भगवान का करते हैं आप अपने जीवन में पवित्रता कैसी रहते हैं रखते है इन सब बातों का विचार करने से मनुष्य के जीवन का निर्माण होता है आप कपड़ा बहुत बढ़िया पहनते हैं हमको मालूम है आपकी रुचि आपके आपकी आभूषण बहुत बढ़िया है नारायण आप लाखों करोड़ो रूपए नारायण अपने शांत शौकत के लिए खर्च करते हैं ये भी हमको मालूम है नारायण परंतु आप अपने मन का ठीक निर्माण करते हैं कि नहीं ऊपर से बहुत बढ़िया कपड़ा बहुत बढ़िया मकान बहुत बढ़िया शरीर और भीतर से गंदगी भरी हुई है मन में तो ये तो कोई जीवन के निर्माण की शैली नहीं है आप विचार करो कि आपके जीवन में तमोगुण की वृद्धि हो रही है निद्रा आलस्य प्रमाद आराम तल भी बढ़ रही है अरे बस तो कोई साधन नहीं होगा हो और नारायण आप क्या आप क्या कर रहे हैं कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं भोग में कर्म में दिखा दिखावे में बड़ों के साथ होड़ लगाने में और बड़ों को नीचा दिखाने में आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं रजोगुणी जीवन है और आप ध्यान में भजन में पवित्र तीर्थ में पवित्र स्थान में भजन बीता करते हैं सत्य जीवन है लेकिन यदि आप भगवान के आश्रय से जीवन व्यतीत करते हैं उनके चरणों में रखते हैं अपने को उनका विश्वास करते हैं उनका स्मरण करते हैं तो भगवत संबंधी जो भी जीवन है वो गुणातीत जीवन हो जाता है इससे मनुष्य को भगवान की प्राप्ति होती है और नारायण मुक्ति हो जाती है अंत में संसार के बंधन में फिर पढ़ना नहीं पड़ता है लेकिन मरने के बाद की बात तो रहने दो जो सात्विक जीवन व्यतीत करेगा उसका यही जीवन बहुत बढ़िया रहेगा एक आदमी चोरी करके आया और आया महाराज तो उसका दिल जो है वो थोड़ा थोड़ा धड़कने लगा क्यों धड़कने लगा बोले कहीं किसी को पता न चल जाए जिसकी चोरी हुई है उसको मालूम न पड़ जाए और कहीं पुलिस को सुराग न मिल जाए और हमको पकड़ न ले अब ये जो फिकर मन में हुई वो क्या उस चीज से नारायण कम महत्व की है आपने अपना दिल तो बिगाड़ दिया और चीज लेके घर में रख दी वो किसके काम आएगी कागली पीढ़ी की हम एक आदमी को जानते हैं उसके घर में बहुत बढ़िया बढ़िया हीरा है नारायण रजवाड़ों के घर में तो जैसे हम लोगों के घर में चावल रखा जाता है या चना रखा जाता है ऐसे ढेर का ढेर हीरा ढेर का ढेर मोती और नारायण क्विंटलों सोना नारायण और मकान भर के चांदी मैंने देखे कमरे भर के एक एक कमरे दो दो कमरे चांदी से भरे हुए हैं ये मैंने अपनी आंख से देखा था नारायण so, उनके किस काम आता है वही से ही छोड़ के मर जाते हैं तो उनके बच्चे जो हैं वो भी उनकी पहरेदारी करते हैं सुनते हैं सांप जो है वो धरती में गड़े हुए गड़े हुए धन की पहरेदारी करते हैं आ, सो वो पहरेदार की तरह तो अपना जीवन व्यतीत करते हैं ना दूसरे को खाने दें ना खुद खाए नारायण केवल विनाश के लिए आ, कि वो नष्ट हो जाए इसी के लिए उनकी आ, संपदा होती है तो मनुष्य को महाराज इसी जीवन में यदि वो सुखी नहीं है इसी जीवन में यदि उसकी समझ बिल्कुल खुला खुली नहीं है उलझन रहित नहीं है नारायण सुलझी हुई नहीं है इसी जीवन में उसके पीछे अनेक प्रकार के भय और और खुराफात लगे हुए हैं तो नारायण उसके पास चाहे जितना धन हो जितना ईश्वर्य जितने नौकर चाकर हुए वो तो बिल्कुल संसार में फंसा हुआ है इसलिए अपने को वहां से निकालने का प्रयास करना चाहिए उद्धव जी ने पूछा महाराज ये सांख्य सांख्य क्या होता है सो आप कृपा करके बताइए अब श्री भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि देखो उद्धव जी सांख्य जो है इसमें चार प्रकार के तत्व माने जाते हैं एक तो वो होता है जो सबका कारण होता है किसी का कार्य नहीं होता है उसको प्रकृति कहते हैं और एक जो है वो कार्य होता है उसका कार्य कोई नहीं होता उसको पंचभूत कहते हैं और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको कार्य कारण दोनों मानते हैं जैसे प्रकृति का कार्य है महात और अहंकार का कारण है तो कार्य और कारण दोनों है अहंकार महातत्व का कार्य है और पंचतन्मात्रा का कारण है तो कार्य कारण दोनों है इसी प्रकार पंचतन्मात्रा है वो अहंकार का कार्य है और पंच महाभूत का कारण है जो कार्य कारण है, तो दोनों है तो ये तीन तरह के तत्व तो होते हैं संसार में जो केवल कारण हैं केवल कार्य है और दोनों सम्मिलित है लेकिन ये जो आत्म तत्व है ये दोनों से बिल्कुल निराला है नारायण सो अपने आत्मा का विवेक करना चाहिए कि मैं इन सब तत्वों से एं, बिल्कुल एं, निराला हूँ जो विचार कर करके अपने आप को जान लेता है वो तो इस संसार से छूटता है और जो अपने आप को नहीं जानता है वो इसमें बंधा ही रहता है इसके लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए जैसे कोई व्यापार करना हो और नारायण अपने से व्यापार ठीक न बनता हो तो बड़ी बड़े व्यापारी का सहारा लेकर के उससे फायदा उठाते हैं लाभ उठाते हैं नारायण अभी थोड़े दिनों की बात है एक व्यापारी के करोड़पति हैं उनके व्यापार में उलझन आ गई थी तो उन्होंने आके मुझसे पूछा कि अब क्या करना चाहिए तो मैंने उनको और बड़, एक बड़े व्यापारी का नाम बता दिया कि तुम जाके उनसे सलाह लो वो तुमको ठीक ठीक सलाह देंगे इसी प्रकार महाराज ये जो अपने बारे में जानकारी है अपनी बुद्धि जहां तक काम करे वहां तक ठीक है और न करे तो जो अपने से ज़्यादा जानकार है उससे सलाह लेनी चाहिए देखो वो आदमी कितना असहाय है जिसका कोई सच्चा हितैषी मददगार नहीं है उसका तो कोई है ही नहीं दुनिया में और नारायण जो अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को नहीं समझता उससे बड़ा अभिमानी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता इसलिए अपने जीवन में एक सच्चा मददगार होना चाहिए और नारायण अपनी बुद्धि का जो है वो बहुत बड़ा अभिमान नहीं होना चाहिए मनुष्य चाहे तो किसी भी हालत में अपने आप को संभाल सकता है एक कथा एक कथा का वर्णन किया भगवान श्री कृष्ण ने ये जो उज्जैन है ना नारायण वहाँ एक ब्राह्मण रहता था और वो ब्राह्मण महाराज बहुत धनी था था परंतु कृपण बहुत था और इतना कृपण माने कंजूस हो मक्खी चूस जिसको कहते है नारायण वो बड़ा ही कृपण था सो यहाँ तक कि वो अपने सगे संबंधियों को तो कुछ देता ही नहीं था वो चाहे कितने भी दुखी हुए अपनी पत्नी को भी